ऊपर हो गई अच्छा ऊपर हो तो ये आप एक करके सबको भेज नहीं दे पाएंगे व्हाट्सएप में तो इतना करने का जरूरत तो एक करके भेजने से चार पांच को भेज दिया जा सकता है ना एक एक ही ही ग्रुप में हाँ, आ, अच्छा ग्रुप करके डालने से ग्रुप कर दीजिए जा। जानते हैं ना व्हाट्सएप में कैसे ग्रुप करते हैं तो बता है देंगे छोटे फॉल वालों को आपत्ति हो जाए क्या जी छोटा फॉल है ना जिनका ये अच्छा क्वालिटी का है है तो तो इनका वह वह अच्छा। इनका वो बस ठीक अच्छा <laughs> अच्छा।, <laughs> अच्छा।, <laughs> अच्छा भाई नेट में सुनने वाले को थोड़ा सूचना दे देते हैं आज से हम अर्थात मोबाइल से हट गया हम केवल वाईफाई में चलते हैं और वाईफाई सरकारी संपत्ति जब रहेगा तो आपको सुनाई देगा जब नहीं रहेगा तो नहीं देगा हम लोग देख रहे थे यद विद्या विलास अर्थात यहाँ यथ संबंधी अविद्या अधिष्ठिता अविद्या ऐसा कहा गया यदअधिता अर्थात ये नधिष्ठिता जिस ब्रह्मो के द्वारा अधिष्ठित तो होकर के अविद्या प्राप्त करने से भूत तो भौतिक तो होते हैं। श्रेष्ठ यह ऐसे बहुवचन क्यों कहा? आपके पास अच्छा इसका नहीं अच्छा, अच्छा, नहीं, अच्छा, नहीं, अच्छा, नहीं, नहीं सर तो, करता बाहर बैक बैक अच्छा अच्छा है यह बहुवचन का क्या तात्पर्य है अर्थात परमात्मा अधिष्ठित होकर की अविद्या अविद्याण परिणत तो होता है और अगर परमात्मा अधिष्ठित होकर के कार्याण अविद्या या अभिलाष है नूत भौतिक सृष्टि नहीं होगा अच्छा आगे कहा गया कि मंगलाचरण किया मंगलाचरण करने के लिए ऐसा कोई साक्षात शास्त्र नहीं है हम अनुमान करते हैं श्रुति का अनुमान करते हैं तो श्रुति का अनुमान किससे करते है शिष्टाचार से अनुमान करते हैं तो वहां पूर्व पक्षी के आप शिष्टाचार से कैसे श्रुति का अनुमान करेंगे तो दो हेतु कहा कि आचार्य होने से आप अनुमान कर देंगे अथवा धर्म होने से आचार होने से तो अनुमान नहीं कर पाएंगे क्यूँ निश्चि okay. बनो इसको भी श्रुतिमूल्य मानना पड़ेगा और धर्म शिष्टाचार एक धर्म है इसलिए ये श्रुतिमूल होना पड़ेगा ऐसा अगर कहेंगे तो क्या दोष आ गया क्योंकि पड़ेगा क्यूँकी शिष्टाचार धर्म होने से श्रुति का कल्पना कराएगा और शिष्टाचार धर्म कैसे होगा श्रुति मूल्य हो तो क्योंकि वेद प्रतिपाद्य धर्म दो हाँ, तो ये धर्म होने के लिए ही वेद प्रतिपा दे होना चाहिए और है अच्छा टीका में हम लोग देख रहे थे सुपर उपलक्षण अच्छा ये तटस्थ लक्षण क्या पूछा निर्बंध यंत्रित अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा अर्थात तो ये ये इसमें आता नहीं नहीं में है इसके लिए वही चेरा दिन ऐसे सूत्र है वृद्धा छादी च उसी के आगे एक सूत्र है स्वयन ऐसा कुछ सूत्र है मतलब उसी के ठीक आगे सूत्र है सो से भी स्वीय बन जाता है स्वीय अर्थात आत्मीय स्वीय निर्बंध यंत्रित यंत्रित अर्थात यंत्र हो करके किसी के द्वारा यंत्र जैसा कहते हैं कि हम तो अपना वासना से चालित तो हो गया अर्थात वासना हमको यंत्र जैसा बना दिया तो इसी प्रकार की यहाँ ग्रंथचार का कथन है कि अपना निर्बंध से यंत्रित हो गया अपना निर्बंध अर्थात अभी उसको वो व्यक्त नहीं कर दिया अपना अंदर में है अभी तो अपना अंदर में जो अभी बुद्धि स्थिति में है उसी के द्वारा चालित हो करके अभी इसको बनाने में लग गया स्वीय निर्बंध स्वीय निर्बंध स्व बुद्धिस्थ निर्बंध उसके द्वारा ये चालित हुआ ये प्रणीनीय ये अर्थ संग्रह का आरंभ में देते है प्रथम तत्रणनीय महर्षि जयमिनी ऐसा कहते हैं प्रणीनीय अर्थात तो कहते हैं कि बुद्धिस्थ अर्थात तो अभी पहले बुद्धि में आता है पूरा चीज क्या क्या लिखना है बुद्धि में आता है उसके आगे फिर वह में घटाता है तो वहां स्वीय बुद्धिस्थ निर्बंधन चालित यं, यंत्रित अर्थात चालित यंत्र चलता है तो यंत्रित चालित अच्छा है स्थिति अपि उपलक्षणं टीका प्रलयः कहा इति स्थित जो श्लोक में कहा था इसके लिए प्रमाण देते हैं अजाम एकाम लोहित शुक्ल कृष्ण बहुत प्रजा सृजन स्वरूप अजो हिषमा जहां भोगाम अजोन्य इसी प्रकार की श्वता शोत संख्या में दे दिए इसमें चार पांच दे दिए अजाम एक अजाम अजाम अर्थात सांख्य मत में ये जो प्रकृति होती है मूल प्रकृति ये भी नित्या है इसलिए अजा बोल अच्छा आपके पास किताब नहीं है अच्छा देख देख सकते और देख सकते हैं हैं इससे तो, तो इसको तो भी खोजना भी उनको कठिन है नहीं इनके पास है है है बोल कर ना ठीक पाठ में आना है तो भाई ये आपको ले के आना है है अच्छा नहीं ठीक है अजाम एकाम अजाम अर्थात मूल प्रकृति एकाम और वो एक है लोहित शुक्ल कृष्ण लोहित हो गया सत्व शुक्ल हो गया रज और कृष्ण हो गया तमु अर्थात त्रिगुणात्मिकम और वो क्या करते हैं बहि ही प्रजा स्वरूप सृजमाना ये सब द्वितीय वचन है बहु ही प्रजा स्वरूप स्वरूपा अर्थात तो प्रकृति जो प्रजाम को बनाता है वो प्रकृति का स्वरूप ही है वो भी सब सत्तोज तम वाले होंगे सृजमाना करतरिशान जुआ ऐसा जो सृष्टि करती है उसको सृजमान अजाम एकम सृजमान तो इसको अजो ही एको अनुसे एक अनुसेते अन्य एकह अजह अर्थात पुरुष जुसमन सेवम अनुशेत उसके साथ संबंध रखता है अर्थात बंधन में आता है और अजह एनाम, एनाम एनाम एनाम अजो मूल प्रकृति अजह हाती त्य इसी प्रकृति को एक अजय पुरुष छोड़ देता है और एक अजय पुरुष इसके अनु उसका बंधन में रहता है जो छोड़ देता है इस प्रकृति को क्यों छोड़ देता है कहते हैं भुक्त तो होगाम त्यजती जो छोड़ देता है उसके लिए प्रकृति हो गया भुक्त तो भोगा भुक्त तो भोगा के लिए बिगड़ देते हैं भुप्त भोज भोज भोजयता भोग अर्थात भोज धातु से भोज धातु से नीच देंगे भोजी आगे त्रिज करेंगे तो हो जाएगा भोजिता भोज इतनी भोजयिता भोग जिसके द्वारा भोग दे दिया गया ऐसे प्रकृति को पुरुष छोड़ देता है प्रकृति का कार्य होता है पुरुष को भोग देना तो जिसके लिए भोगो दे दिया उसको वो पुरुष छोड़ देता है और जिसका भोगो पूरा नहीं हुआ वो उसका बंधन में रहेगा ऐसा वहां स्वेतः तो प्रषद तो में कहा गया तो इसी के आधार पर संख्या शास्त्र बनता है संख्या वालों का ये कहते हैं हमारा वैदिक है हमारा शास्त्र वेदांति लोग कहेंगे आपका शास्त्र वैदिक नहीं है निरश्वर वादी है ये लोग कहते हैं हमारा शास्त्र वैदिक है क्यूँकी इस मंत्र के आधार पर है और गीता आगे है, प्रकृति ही गीतागे मैध्यक्षे नौ दस नव मैं भगवान कहते हैं मेरे अध्यक्ष से प्रकृति ही अकति हेतु कौंते ये अन हेतु जगत अनेन हेतुना जगत वर्तने अर्थात भगवान कहते हैं कि मेरा अध्यक्ष से प्रकृति सृष्टि करती हैं और अनेन है और अनेक हेतु न मेरा अध्यक्ष से ही ये जगत का परिवर्तन भी मेरे चलते होता है तो होने से ये दोनों के द्वारा ये क्या कहते हैं इति श्रुति स्मृति भ्याम क्या कहते हैं परमात्मा से अधिष्ठित तो होकर ही प्रकृति जो खुश करता है एवं तटस्थ लक्षण स्वरूप लक्षणम आह स्वरूप लक्षण अर्थात यावत् काल अवस्थित सत्य जितने समय तक लक्ष्य रहेगा उतने समय तक यह लक्षण भी रहेगा उसको स्वरूप लक्षण तटस्थ लक्षण हो गया यावत लक्ष्य काल सति ये यावत् लक्ष्य काल अवस्थित अच्छा स्वरूप लक्षण जो चतुर्थ पाद में कहा सच्चिदानंद विग्रहम हो गया स्वरूप लक्षण न, न, न माया का अर्थ माया विशिष्ट चैतन्य सृष्टि स्थिति का चैतन्य माया जगत का सृष्टि स्थिति का कारण इस प्रकार की कहने से एक हो गया शून्यवादि सांख्य वैशे का मत निराकृत शून्यवादियों का और सांख्य इनका मत सब निराकृतम ऐसे जाना है क्योंकि वो लोग कोई भी चैतन्य अधिष्ठित माया जगत कारण ऐसा नहीं कहते हैं उसको आगे स्पष्ट करते हैं है ना तावत शून्यम जगत कारण शून्यम जगत कारण ऐसा कहते हैं बौद्धों का सबसे श्रेष्ठ मत वाले बौद्धो में चार मत होते हैं तो सबसे नीचे वाले होते हैं उनको कहा जाता है वैभाषिक उसके ऊपर है सौतांत्रिक उसके ऊपर योगाचार विज्ञानवादी और उसके ऊपर होते हैं माध्यमिक शून्यवादी ये जो सबसे नीचे वाला होते हैं वैभाषिक ये लोग कहते हैं बाहर में वस्तु है और वो इंद्रिय ग्राह्य भी है किंतु क्षण भंग प्रत्येक क्षण में वो नाश हो जाता है फिर दोबारा बनता है हम जो पर्वतों को देखते हैं इस क्षण में जो पर्वतों को देखते हैं दूसरा क्षण में अलग आप लोग सब देखते हैं उनको कहे तो अभी क्षण में जो देखते हैं दूसरा क्षण में अलग हो गया तो उनका मत है और वो प्रत्यक्ष होता है प्रत्यक्षम क्षणभंगुरम चलम वैभाषिको भाषते ये श्लोक आप लोग कोई सुने है, नहीं, सुने है। सुने है भी नहीं है शास्त्रों में धीरे धीरे जरूरत होता है ये चतुर्थ वालों का मत है प्रत्यक्षम होता है क्षण भंगुरम कहते हैं उसके ऊपर वाला होते हैं सौत्रांतिक वो लोग कहते हैं कि बाहर में पदार्थ है प्रत्यक्ष नहीं होता है सब अनुमान से होता है अनुमिति होती है तो अनुमिति होती है कैसे कहते हैं हमको ज्ञान होता है ज्ञान होता है तो इससे अनुमान करते हैं कि बाहर में विषय होगा तो विषय बाहर में वो प्रत्यक्ष नहीं होता कहते हम घट को देखते हैं पर्वत को देखते हैं कहते हैं घट को देखते हैं वो सब नहीं हमको घट ज्ञान हुआ उससे अनुमान कर लेते हैं कि बाहर में विषय है बाहर में विषय है उसका प्रत्यक्ष नहीं होता है अनुमिति होता है और उससे ऊपर वाला होते हैं विज्ञानवादी उनको योगाचार कहा जाता है वो लोग कहते हैं बाहर में विषय है ही नहीं केवल वो ज्ञान मात्र होता है कहते हैं ये कैसे संभव वो पैदा जी ने आप लोग स्वप्नों का बड़ा उदाहरण देते हैं बाहर में विषय होता है स्वप्नों में अच्छा तो जैसे होता है ऐसे ही है। और उससे ऊपर वो लोग कहते हैं कि ये जो विज्ञान है ज्ञान होता है ये क्षण का अर्थात प्रतिक क्षण ये विषय अर्थात हमको प्रतीक क्षण एक ज्ञान होता है वो ज्ञान उसी क्षण नाश हो जाएगा दूसरा क्षण में नूतन ज्ञान आएगा इस प्रकार के उनका ज्ञान है बाहर में विषय नहीं है बस ज्ञान नहीं होता है और वो ज्ञान जितना पदार्थों को विषय करेगा वो एक ही ज्ञान जैसे हम एक देख रहे हैं आकाश को भी देख रहे हैं पर्वतों को भी देख रहे हैं पक्षी को भी देख रहे हैं देख लेते हैं ज्ञान का विषय तीन चार हो जाते हैं ऐसे वो लो लोग कहते हैं एक समय में जितने ज्ञान होता है वो क्षण में रहेगा दूसरा क्षण में नूतम ज्ञान आएगा किंतु ये ज्ञान सत्य है सत्य अर्थात क्षण सत्य है और वही आत्मा है उनका मन कहने का शून्यवादी जो लोग कहते हैं वो कहते हैं ये विज्ञानवादी लोग जिसको आत्मा ज्ञान सत्य बोल कहते है ऐसा कोई पदार्थ है ही नहीं बाहर में तो पदार्थ है ही नहीं और ज्ञान भी अगर है नहीं तो क्या बच गया शून्य रहेगा तो वो लोग कहते हैं शून्य ही है ऐसे उनका कहना है तो वहां वेदांतों के साथ उनका विवाद होता है वेदांत कहते है, है। है है है हैं जो शून्य है और वो लोग कहते हैं कि शून्य से ही सब कुछ बनता है अभाव भाव पदार्थ नित्य है उसी से ही भाव पदार्थ होता है तो वेदांत लोग कहते हैं है आप जिसको शून्य कहते हैं अगर वही हम जिसको ब्रह्म कहते हैं अगर है हम दोनों एक ही बात कहते हैं इसलिए जो माध्यमिक ये होते हैं ये या तो स्वीकार कर लेंगे तो बिल्कुल वेदांत है स्वीकार नहीं करेंगे तो वेदांत कहते हैं हम तो आपके साथ बात ही नहीं करते इसलिए वेदांत का जहाँ शास्त्रगत सब खंडन होता है विज्ञानवाद का ही होता है और शून्यवादक वाष्यकार भगवान कह दिए आएगा प्रथम खंड में ही आएगा सर्वतंत्र बहिर्भूतत्वात् <laughs> वो कहते हैं कि वो है नहीं है नहीं तो कि हम किसके साथ विवाद करेंगे तो है नहीं तो अर्थात संभव ही नहीं है अगर वो कहेंगे कि ये शून्य ही ब्रह्म है तब तो ये समान है इसलिए बौद्धों का विचार वेदांत का ऊपर शास्त्र में होता है क्योंकि बहुत तर्क देते हैं विचार अच्छा है अच्छा तो शून्यवादी सांख्य वैशेषिक सांख्य मत यह कहते है कि पुरुष नाना है नित्य है प्रकृति एक है वो भी नित्या है किंतु वो परिणामी नित्या पुरुष जो है वो पुष्कर पला सबकूटस्थ नित्य है पुरुष भी नित्य है कूटस्थ नित्य किंतु प्रकृति जो है वो परिणामी नित्य इस प्रकार के उनका अंतर है और कोई है कि ईश्वर है जगत स्रष्टा कहते नहीं और ये जगत कैसे सृष्टि होता है कहते प्रकृति यही प्रकृति का जब सम परिणाम हो जाएगा प्रलय विषम परिणाम होगा तो सृष्टि होगा पुरुष फिर प्रकृति के साथ कैसे आएगा तो ये जो सृष्टि होगा इसमें शरीर बनेगा जीव शरीर बनेगा तो उसके अंदर में अंतकरण रहेगा बुद्धि बुद्धि की वृत्ति वो वृत्ति में चैतन्य का प्रतिबिंब होगा जैसे वेदांती लोग कहते हैं बिल्कुल बराबर तो ये प्रतिबिंब जो होगा ये प्रतिबिंब जैसे वेदांति लोग कहते हैं चिदाभाष अब ये चिदाभाष बुद्धि के साथ धादात्मिक बढ़ जाएगा जो प्रतिबिंब हुआ वृत्ति में उसको कहा जाएगा चीता ये वृत्ति के साथ तादात में करके मैं मान लेगा ये बंधन हो गया तो जब वृत्ति सुखाकार दुखाकार घटाकार पटाकार जैसे सब होगा उसके साथ प्रतिबिंब होकर मैं सुखी मैं दुखी मैं घट को जान भा इस प्रकार करेगा मुक्त जब हो जाएगा कहेंगे अरे ये प्रतिबिंब ये होगा नहीं उसमें तो प्रयोजन नास्ती सर्गस् इस प्रकार कहा जाएगा ये संख्या का मत न्याय वैशेषिक ये तो हम लोग थोड़ा बहुत पढ़ते हैं जानते हैं ये आत्मा को मानेंगे और आत्मा जड़ है आत्मा में नौ विशेष गुण होंगे पांच सामान्य गुण होंगे विशेष गुणों में एक हो गया ज्ञान समवाय संबंध से उत्पन्न होगा ज्ञान जब आत्मा में उत्पन्न होगा ये ज्ञान उनका मत में नया मत में चेतन तो ये चेतन ज्ञान उत्पन्न होने से आत्मा चेतन लगेगा सुसुप्ति में ये ज्ञान उत्पन्न नहीं होता है इसलिए सुश्रुप में जड़ है वो कहते हैं उनका ये अर्थात दर्शन है संख्या नहीं पुरुष ही चेतन है प्रतिबिंब हुआ जैसे दर्पण में सूर्य का प्रतिबिंब होने से दर्पण प्रकाशित दिखता है इसी प्रकार के संख्या वाला का वेदांत तो जैसा कहता है ये लोग बहुत बराबर है नया वाला किन्तु तो अधिक अर्थात तो थोड़ा जड़ बुद्धि है आत्मा में इतने सारे गुणों मानते हैं अच्छा ये सब के द्वारा निराकरण हुआ अर्थात तो चैतन्य अधिष्ठित माया ही जगत कारण है इस प्रकार की वेदांत मत होने से बाकी सभी का मत निराकरण हो गया इसको दिखाते हैं न ना नावत शून्यम जगत कारणम भवती पहले शून्य का निराकरण करते हैं क्यों नहीं होगा उसके लिए देते हैं वेदांति चांदो के उपनिषद का षष्ठ अध्याय का प्रथम मंत्र है तो सदैव सौम्य इदम अग्र आसित ऐसा है सदव सद अर्थात परमात्मा चैतन्य और एकम एव अद्वितीय तो आगे तद हे के आहु कुछ लोग कहते हैं असद इदम अग्र आसित एकम एव अद्वितीय ये प्रथम मंत्र पूरा हो गया एक कुछ लोग ऐसा कहते हैं और आगे द्वितीय मंत्र कहता है कु खलु सौम्य ईदम सियात पिता उदाह पूछते हैं पुत्र कुछ लोग जो कहते हैं असत असद सौम्य ईदम सियात एक कैसे होगा कथम असत जाये तो असत्य कैसे सत्य उत्पत्ति होगी तो वहाँ तर्क दिया गया तो इसलिए क्या होना चाहिए सत्य एवं खलुद्र आशित सद ही पहले था तो वहां प्रश्न करते है कथम असतः सत जाये तो यह हो नहीं पाएगा इसलिए शून्य कैसे होगा शून्यवाद नहीं है उसके द्वारा निराकरण किया गया में जाए वाक्य है कितना भी है असद इदम अग्र आशीत एकम एव अद्वितीय ये प्रथम मंत्र का अंतिम भाग हुआ द्वितीय मंत्र में है उतस्तु कलु इदम ईदम उसको नहीं होगा तो ये सब जितना जितना आप आगे पढ़ेंगे उतना उतना विचार दिखाएंगे क्या वो अंध है नहीं ले पाएंगे दिखाएंगे तो क्यों इस प्रकार करते हैं है कथम असत सत जा अनुग्रहित या श्रुतिया तर्क से अनुग्रह हो गया अनुग्र अनुग्रहिता हो गयी श्रुति क्योंकि असत से सत कैसे उत्पन्न होगा संभव नहीं है इसलिए असत कारण तो प्रतिषेधा असत्य तत्कारण तो प्रतिषेधा तत् है ना इसलिए असत तत्कार नहीं बनेगा तक असत जगत, जगत का कारण नहीं बनेगा उसके लिए और कर देते हैं निरधिष्ठान भ्रम अनुपत्ति है ब्रम होगा तो कोई ना कोई अधिष्ठान होना चाहिए निरधिष्ठान जगत ब्रह्म है सभी शास्त्र मानेंगे तो अगर ये ब्रह्म है तो इसका एक अधिष्ठान होना चाहिए रज्जु नहीं रहेगी तो सर को नहीं लिखेगा निरधिष्ठान ब्रह्म नहीं हो पाएगा ब्रह्म उनको अनुपत्ते हैं। ये दूसरा तर्क हो गया और सदैव सौम्य इदम अग्र आसित सन्मूला सौम्य इम सर्वा प्रजा इत्यादि श्रुतिया सत एव जगत कारण तो अवगमान्स सदैव सौम्य अग्र आसित ये प्रथम मंत्र हो गया और सनमूला बौरी है इमां सर्वाहा प्रजा है ये सारे प्रजा है सनमूला ये सतमूलम यागत कारण सत ही है आगे तो पूर्व पक्षी कहेगा असतवा इदम अग्र आशी ये श्रुति का फिर क्या कार्य होगा ये कैसे कहा गया श्रुति स्थ असत पदम तू अनभिव्यक्त नामरूपत्वेन रूप गौणिया वृत्ती सती एवं योजनीयम तो ये जो बाक्य है असत वग्रशी इसमें जो असत शब्द रहा असत शब्द का अर्थ हो जाएगा अनभिव्यक्त नाम रूप जो आता है उसको सत्य बोल करके कहा जाता है सत और त्यत ये दोनों मिलकर के सत्य कहा जाता हैं सत शब्द से जो इंद्रिय ग्राह्य पृथ्वी जग तेज तो शब्द से जो इंद्रिय ग्राही ग्राह्य नहीं है कौन कौन आता सब ये दोनों तो ये पांच मिल करके इसको सत्य कहा जाए तो ये सत्य जिस समय में अभिव्यक्त नहीं हुए नहीं होने से उसको असत्य हो गया ये जो सत्य पांच हो तो गए ये नाम रूप है तो ये जिस समय में अभिव्यक्त नहीं हुआ उसको असत शब्द से कहा गया इसी को आगे कहते हैं ऐसा आप क्यों कहते हैं हैं कहते है समाकर्षा न्याय तो ब्रह्म सूत्र है समाकर्षा वही ब्रह्म का आकर्षण करके असत पद में भी वही ब्रह्म को कहा गया सम्यक सम्यकर्षक वही ब्रह्म पद का आकर्षण किया गया तो किसी ब्रह्म पद का जो सदैव सौम्यसिद कहा गया था कैसे आकर्षण कर दिया कहते व्यक्त राम रूप प्रकृत से सत्य ज्ञान आदि लक्षण सम्य नाम रूपादि राहित न प्रतिदना सूत्र जो प्रकृत है सदैव सौम्य जो सत्य ज्ञान आदि लक्षण है शब्द से जिसको कहा गया है वो ही जब सम्यूपादी रहित होता है उसको असत शब्द से कहा गया ऐसे समाकर्षा सूत्र का अर्थ है ना प्रधान परमाणु आदि जगत कारण ते पहले अच्छा चलेगा बहुत ज्यादा होगा तो वो खिड़की हम लोग बंद करते हैं पहले शून्य जगत का कारण नहीं हुआ इसका निराकरण किया गया अभी कहते हैं प्रधान परमाणु ये भी जगत का कारण नहीं होते हैं प्रधान जगत का कारण ऐसे कौन कहता है संख्या लोग और परमाणु न्याय न्याय के वाले ये भी जगत कारण नहीं है शोकामत बहुश्यामेय शोत तत्सृष्ट्वा तदैवाशत शोकामत श्याम का कर्ता कौन होगा अहम् अहम् बहुश्याम तजा ये जाये ये भी बेदलिंग का है ये भी उत्तम पुरुष एक अर्थात अहम एवं जाये अहम एवं श्याम तो वो तो कहते हैं परमात्मा ही कहते हैं मैं ही हो जाऊ मैं ही उत्पन्न हो जाऊ तो होने से इसलिए ये जो प्रधान है वो कारण नहीं है क्योंकि परमात्मा ही कारण है। इसके लिए ब्रह्म सूत्र में आगे सूत्र है इक्श तेर ना दर्शन इ शब्दम अशब्दम जो प्रधान अशब्दम अर्थात शब्द शास्त्र अनुपलब्धम अर्थात वेद में प्रधान को जगत कारण नहीं कहा गया क्यों हेतु देते हैं इक्षण किया अच्छा उपनिषद में आता है तो करना अर्थात आलोचना करना ये चेतन धर्म है प्रधान जड़ है तो वो ई कैसे करेगा तो इच्छते पंचम अंतर तो अर्थात ईक्षण हेतु से अश्द प्रधान जगत कारण नहीं हो पाएगा ऐसे तो पूर्व पक्षी वहां का है गौण अर्थात तो जैसे कभी कभी कह दिया जाता है तो वो पत्थर ने भी देख लिया ऐसा कहीं कहीं कहीं गौण प्रयोग कुछ कर दिया विग्रह देख लिया ऐसे कहते हैं तो गौण्चेत सिद्धांत कहते हैं कि न तो तो आत्मा शब्द तो वहाँ आत्मा शब्द का प्रयोग किया गया तत्व स आत्मा स आत्मा तत्व आत्मा शब्द का प्रयोग ये सूत्र में आगे सूत्र है और आगे कहते हैं तो कैत्र उपनिषद में भग में आनंदात ही खलुमा आनंदे जाता आनंद से ही ये सारे भूत आनंद से ही स्थिति और आनंद स्वतंत्र है प्रवेश हुआ अभिमिशंति एकता को प्राप्त कर लेते हैं इत्यादि इत्यादिश्रुत्या सिदानंदात्मक से प्रतिपा चिदानंदात्मक जो ब्रह्म है वही जगत का कारण है फिर माया क्या है हैं, माया द्वारा है, है कहते हैं व्यापार कुठार तो करण हुआ उद्यमन ने निपादन चाहिए तो इसको कहते हैं व्यापार द्वारा इसी प्रकार की माया द्वार कारण तो ब्रह्म ही है जगत का कारण परमेश्वर से ताटस्थ्यम बारहती अर्थात सदा तटस्थ रहेगा अर्थात कभी इसमें सृष्टि स्थिति प्रलय में उसमें अंतर्भाव नहीं होगा कहते, है। तो कहते हैं ऐसा नहीं तम नवमी परमात्मानम तो परमात्मानम आत्मानम का अर्थ कहते हैं अंतर्यामीणम अर्थात जितने सारे सृष्टि हो गए जीव उन्हीं में सभी में अंतरियामी रूप से वो विद्यमान है तो इसलिए सर्वदा तटस्थ है ऐसा नहीं है सृष्टि करके आगे चुप हो गया इस प्रकार नहीं है सभी में अंतर्यामी रूप से हैं इसके लिए सूटी उदाहरण देते हैं तो ए सत आत्मा अंतर्यामी अमृत ये उद्दालक व्याज्ञ ये संख्या रहती है तृतीय का सप्तम उद्यालक ब्राह्मण पूछते हैं ये आत्मा यद साक्षात अपरोक्ष ब्रह्म तन में इसी प्रकार प्रश्न करते हैं जो साक्षात अपरोक्ष ब्रह्म उस मेरिट व्याख्यान करो उसके लिए यादम बोल को उत्तर देते हैं यह पृथ्व्या तिष्ठन जो पृथ्वी में रहता है पृथ्वी में रहता है तो हम लोग तो सब जीवन जंतु जितने तो वही फिर अंतर्यामी होगा कहेंगे नहीं ना पृथ्विया अंतरों तो ऊपर में नहीं रहते हैं कहते हैं पृथ्वी अंतर पृथ्वी का अंदर में बहुत सारे कीड़े मकोड़े ये भी सब हो सकते हैं कहते तो हैं यश पृथ्वी शरीरम पृथ्वी उसका शरीर है अंतर्यामी जिस शरीर में रहेगा उस शरीर ही अंतर्यामी का शरीर होगा उसका कोई अलग शरीर नहीं है, तो पृथ्वी उसका शरीर हो गया कहेंगे पृथ्वी शरीर है जो पृथ्वी देवता है वो पृथ्वी में अभिमान करती है जैसे इस शरीर में अगर जीवो अभिमान करता है तो वो जीव कह रहे इस शरीर मेरा है तो यश्य पृथ्वी शरीर कहने से पृथ्वी अभिमानी देवता लिया जाएगा इसलिए आगे कहते हैं यम पृथ्वी न वेद पृथ्वी उसको नहीं जानती है तो इसलिए पृथ्वी को अभिमानी नहीं दिया जा सकता है। जो शरीर में जो अभिमान करेगा वो जानता नहीं ऐसा नहीं होगा कहेगा मैं हूं मैं जानता हूँ तो ये कहते हैं सत्य आत्मा अंतर्यामी अमृत वो ही अंतर्यामी है सभी का अंदर में रहने पर भी वो जीव उसको नहीं जानता और अंतर यमयती अंतर अंदर रह करके सबको यमयति यमयति अर्थात सभी का विचार को उसी प्रकार से उत्पन्न करवाता है जैसे पूर्व संस्कार है उसी संस्कार के अनुसार ईश्वर प्रेरणा देगा देने से विचार चलेगा जीव सोचेगा कि हमने सोचा फिर आगे कार्य करेगा तो अंतरयमय अंतरियामी अमृत ये सुते हैं तो यहाँ ईश्वर का वाच्य पक्ष हो गया अंतरियामी ईश्वर उसका लक्ष्य पक्ष के लिए आगे कहते हैं लक्ष्य पक्ष तो तम तम परम परम नौ मायादि मैया माया से पर है मरम अर्थ तद माया से असंृष्ट शुद्ध तत्पदार्थ नौमी शुद्ध तत्पदार्थ को नमस्कार करता तम तमे लक्ष्य अर्थात जिसको प्रणाम करता है शुद्ध को उसको लक्षण करते हैं यद विद्या विलास अच्छा ये दूसरा पक्ष व्याख्यान के लिए अभिलाते हैं यत, यत अर्थात अभिद्याया अभिलासो इस प्रकार की तथा जिसमें अविद्या का विलासन नहीं है अर्थात शुद्ध है तथा अविद्याला अविद्यास अभाव अस्ती तादा भूत अस्म अस्थित भूतभौतिष्ट नूतभौति नहीं होते हैं तो इसमें क्या प्रमाण नेहना किंचन मन से वेदमाप्त नेहना नास्तिक इस प्रकार इत्यादि श्रुते है ये सब श्रुति है अर्थात शुद्ध चैतन्य में ब्रह्म को चैता है तत्स्वरूपम दर्शयति सचिदानंद विग्रह जो शुद्ध चैतन्य उसको दिखाते हैं सच्चिदानंद विग्रह श्लोक में चतुर्थोपाद सदाधि पद लक्ष्यवाद तदात्मक ये सचिदानंद रूप क्यूँ हो गया कहते हैं सत पद का लक्ष्य है एक हो गया वाच्य एक हो गया लक्ष्य तो लक्ष्य जो है वो वाच्य नहीं होने से किसी शब्द से उसका बोधन नहीं किया जा सकता है लक्ष्य इसलिए कहा जाता है सदात्मक तस्य अनात्म बार ये जो तत्पदार्थ का जो लक्ष्य है वो अनात्मा है क्योंकि जो तत्पदार्थ का लक्ष्य है वो तो तत्व है ना वो तो मैं नहीं हूँ तो मैं आत्मा हूँ इसलिए बाकी जो तत्पदार्थ हो जाएगा वो अनात्मा हो जाएगा इसके कहते हैं वो जो तत्पदार्थ का लक्ष्य है वो अनात्मा नहीं है तब आरम्भ करते हैं परमात्मान आत्मान का गया परम छो आत्मा छो तो तत्पदार्थ का लक्ष्य वो ही आत्मा है लक्ष्यार्थो श्लोक न दर्शित ये श्लोक में तो तम परमात्मान सचिदानंद विग्रह नवमी ऐसा कह दिया यहाँ तो सब तत्परों का व्याख्यान हुआ अभी कहते है की वाच्य और लक्ष्य ये दोनों भी इसी श्लोक में कहा गया है कैसे कहा गया अभी कहते हैं तथा तो तम आत्मान नौमी आत्मान ये हो गया तुम पदार्थ का रक्ष्य तो ले लेंगे और तुम पदार्थ का वाच्यार्थ हो गया जीव वो कहता है नौमी जो प्रणाम करने वाला जीव और जिसको प्रणाम किया हो गया लक्ष्यार्थ देहादि आत्मवादी नाम मतम निराचस्ते अभी जो आत्मा है तो आत्मा के विषय में बहुत लोगों का बहुत सारे अर्थात मत है पहले कहते हैं देहात्मवादी लोका को कहा जाता है चार देह को आत्मा कहने वाले वादी देहात्म वादी नाम इसमें क्या विशेष सूत्र लगा वादी नाम बनाने में बदितुम शीलम ये संग मतम निराचस्त तत्र इत्यादि भूत चतुष्टये स्थूलोहमशोहमदनुभ पृथिव्यादूतचतुष्टजतन्यवा स्थूल एव आत्मा इति कैसाचिमत आत्मा तत्र तक सिद्धांति पहले निराकरण करता है तबत प्रथम लोकायति चार्वाक लोग मानते हैं चारक मत है जीव चेतन ऐसा कोई पदार्थ अलग और नहीं है पृथ्वी जल तेज वायु चार पदार्थों मानते हैं जो कि ग्राह्य होता है इंद्रिय ग्राह्य आकाश ग्राह्य नहीं होने से पंचम भूत आकाश को तो लोग मानते ही नहीं पर ये चार भूत जब एक साथ आ जाएंगे तब तो उसमें चैतन्य उत्पत्ति होगा तो चार भूत एक साथ हो जाने से चैतन्य उत्पत्ति हो जाएगा तो कहेंगे चार भूत एक साथ हो जाने से चैतन्य कैसे उत्पत्ति हो जाएगा वो कहते हैं पत्र पुष्प फलम और कुछ विशेष उसका कहते हैं उसका जो किन्नाट होता है जो उसका चमड़ा वृक्ष का तो इसको जब हम सड़ा देते हैं उससे कैसे मदिरा शक्ति आ जाती है तो ना पत्र में है ना पुष्प में है ना फल में है ना किन्नाटो में है किसी में तो मदिरा शक्ति नहीं है ये पंचमो चीज कहाँ से आया तो जैसे चार चीज मिलने से उससे और एक पंचम चीज जो कि किसी का धर्म नहीं है आ जाता है जैसे पृथ्वी जल होते जो वायु किसी का भी धर्म चैतन्य नहीं है चार मिल जाएंगे उसमें चैतन्य आएगा तो वेदांती उनको क्या पूछते हैं वर्षा काल में जो गहू चलते हैं पृथ्वी है तो पृथ्वी में उनका खुर चिन्ह हो जाता है तो पृथ्वी उसमें वर्षा हुआ जल आ गया उसमें सूर्य किरण आया और वायु चला तब तो उसमें सब चैतन्य दिखना चाहिए कहते कि आप किसी भी पदार्थ को मिला देंगे पत्र पुष्प फल की नाटक सर्वत्र मदिरा शक्ति आ जाएगा नहीं तो विशेष स्थल में आएगा तो वैदान दिन सिखाते हैं तो ऐसे आप कहेंगे गोश पद में जो जल हो जाएगा वहां भी चैतन्य आ जाएगा वहां नहीं आएगा शरीर जो होता है उसमें चैतन्य दिखेगा तो इस प्रकार की वो लोग उनका ये मत है उनका भी केवल वार्थिक में उनका विचार आया बाकी किसी ग्रंथ में इतना नहीं है बहुत कठोर तर्क हुआ हम लोगों को पता नहीं था तो का कैसे अच्छा अच्छा वो किसी का धर्म नहीं है तीन पदार्थों तो मिल जाने से उसे लाल हो जाता है आगे जा, टीका में लोका स्थूलो अहम कृष्ण अहम इत्यादि अनुभव होने से कहते हैं स्थूलो अहम किसके साथ समानधिकरण कर दिया हमको शरीर के साथ कर दिया तो होने से पृथ्वी पृथ्वी व्याधि व्याधि भूत भूत योग का तस्मात जायते और चैतन्यवान हो जाता है जो स्थूल देह एव आत्मा कैसा अभिमत तो वो लोग कहते हैं तो इसको कहते सिद्धांत कहता की न ये नहीं है क्यों देह से स्वप्न अभोक्तृत्व अगर देह को आत्मा कहेंगे तो स्वप्न सुसुप्ति में तो फिर वो आत्मा जो है वो भोगता है तो किंतु अगर देह ही आत्मा और वो भोगता होता तो स्वप्न सुशुप्ति में ये तो कोई भोग नहीं करता तो नहीं करने से आप नहीं चार लोग नहीं कह पाएंगे कि स्वप्न सुशुद्धि में देह नहीं रहता उनका मतलब तो ऐसा नहीं है वेदांतिक लोग कहेंगे की सुश्रुद्धि में कुछ रहता नहीं सब तो लोग हो गया तो वहाँ वो भोग नहीं करता इसलिए आप देह को आत्मा नहीं कह पाएंगे क्योंकि देह आत्मा भोक्ता देह रहने पर भोग होना चाहिए किंतु नहीं हो इसलिए ये देह जो है वो आत्मा नहीं है और दूसरा बात है यो अहम बाल्य पितरऊ अन् जो मैं बाल्य काल में पितरू इसमें क्या सूत्र लगा पुतरो तो एक शेष हो गया पितरू अनु अभुम जो मैंने अनुभव किया था सो अहम स्थवि अभी मैं अवस्था में नीन अनुभवामी इति प्रतिज्ञा होती है किन्तु शरीर अभी वो रहा शरीर बदल गया अगर शरीर ही आत्मा होगा तब तो ये शरीर तो नहीं रहा फिर ये प्रतिभिज्ञा नहीं होना चाहिए सो अहम अनुभवामी ऐसे नहीं कहना चाहिए और दूसरा चीज है कि अगर शरीर को ही आत्मा मानेंगे तो कृतहानि अकृत अभ्यागम ये भी सब होगा जो शरीर को आत्मा मानेंगे तो जो बालक आ गया अभी वो दुख भोगना आरंभ हो गया तो ये कहां से आया तो उससे पहले तो उसका शरीर नहीं था शरीर ही आत्मा तो उससे पहले उसका सत्ता ही नहीं था तो अभी दुख भोगना हो गया ये अकृत का अभ्यागम हुआ ऐसे मर गया जो किया था शरीर चला गया तो सब चल गया चला गया उसको कहते हैं कृतहानि ये दोष भी होगा अच्छा अभी कहेंगे ठीक है शरीर आत्मा नहीं है किंतु इंद्रिय आत्मा होंगे ना पश्मी अहम श्रीणी अहम इति अनुभव इंद्रिया आत्मा इति अपरेश चार वाक्य में चार मत होते हैं तो शरीर और इंद्रिय प्राण और मन बुद्धि ऐसे चार गो आत्मा कहने वाले चार गोष्ठी होते हैं अभी ये जो इंद्रिय है कुछ लोग कहते हैं कि श्रीणोमी अहम अहम श्रीणमी करने से सुनने वाला था इंद्रिय है अहम का समानाधिकरण हो गया इसलिए इंद्रिय आत्मा होना चाहिए अनुभव इंद्रिया आत्मा इति अभिमत अभिमतं सहमता नाम आत्मते सिद्धांत कहते है कि ना पी ये नहीं होगा इंद्रिय सब मिल करके अगर आत्मा होंगे तब एक बिना से अपी प्रसंग तो ये पांच ज्ञानेन्द्रिय पांच कर्मेंद्रिय मिलकर के आत्मा तो अभी अगर मिलकर के आत्मा कहेंगे एक अगर उसमें नाश हुआ तो वो नाश हो जाएगा तो आत्मा नाश प्रसंग और कहेंगे नहीं नहीं प्रत्येक अलग, अलग अलग आत्मा है प्रत्येक आत्मात्व विरुद्ध तो क्री क्रियतया चाहिए दिक क्रियतया तो जरूर तो छुट्टिया प्रत्येक अगर आत्मा हो जाएंगे चक्षु कहेगा नहीं नहीं मैं तो अभी पर्वतों को देखूंगा और ये पाद इंद्रिय कहेगा अभी तो हम घूम करके चलेगा तो इस प्रकार होने से विरुद्ध दिक्क्रिया विरुद्ध दिशा में होने वाला क्रिया ऐसे होकर के शरीर उन्मथनता आ पाता शरीर का उन्मथन हो जाएगा अर्थात तो एक इंद्रिय कहेगा हम इस तरफ चलेगा दूसरा इंद्रिय कहेगा इस तरफ चलेगा और उन्मथन अगर नहीं होगा अक्रियो आपात तो सब विरुद्ध हो करके कुछ क्रिया नहीं होगा सब स्थिर हो जाएगा ना पी प्राण अर्थात प्राण भी आत्मा नहीं है प्राण को आत्मा क्यों कहते हैं असित तो पितादी भोक्ता प्राण आत्मा इति अन्मत क्यों कहता है कि अहम क्षुधित तो, इस प्रकार कहता है अहम पिपाषित तो, तो कहने से प्राण का धर्म के साथ समान अधिकरण होने से अपने आप प्राण मानता है कहते तो सत्य प्राणे सुसुत तस्य भोग अदर्शना अगर प्राण ही आत्मा होगा सुसुति में प्राण रहता है तो वहां भी भोग होना चाहिए नहीं होता है इसलिए प्राण आत्मा नहीं है तो कहेंगे ठीक है मनोबुद्धि बुद्धि ही आत्मा है क्योंकि अहम सुखी अहम दुखी आँग इस प्रकार कहते हैं नापि सुखी अहम दुखी अहम इति अनुभव तो सुखादि धर्मकम मन आत्मा परेशान अभिप्रेत है सुखी अहम दुखी अहम इसे अनुभव से सुखादि धर्म मनः मन तो सुखादि धर्म वाला जो मन आत्मा इति परेश अभिमत दूसरे लोग जो कहते हैं वो भी नापी ये भी ठीक नहीं है सर्व इंद्रिय अनुग्राह तरण तो अनुभव सारे इंद्रियो का अनुग्रा, अनुग्राह मन होने से ये भी करण गोष्ठी में ही है ये सारे इंद्रियो का अनुभव क्यों हो जाता है मन मन किसे बनता है कितने महाभूत से समच्टी। तो समी अपत पंच महाभूत पांचों महाभूतों का समी अंश से बनेगा मनो अरे जो ज्ञानेंद्रिय होते हैं ये सब तो मन का सामर्थ्य है प्रत्येक ज्ञानेंद्रिय के साथ जा पाएगा क्योंकि इसमें पांचों का धर्म है इसलिए कहते हैं कि सभी के साथ जाने से ये करण ही करण तो अनुभव आ सामर्थ्य तो था, तक चार बाका तो निराकरण तो होगी अच्छा ओम आज यहाँ तो ओ शंकर शंकर्यूत्र भाष्योश्वरो ओ शांति शांति शांति ठीक <laughs> है आप लोग सब सवाल कर सकते हैं ठीक